संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुधा अनुपम की विज्ञान कविता पेंडुलम घड़ी कभी कभी छोटी सी घटना बन जाती है कारण कभी रोज की बातें करती खोजों का निर्धारण सन पंद्रह ये इटली की घंटे से लटकी की की नहीं किसी सुतली की। चर्च की बेंच में बैठे बैठे एक दिन एक युवक ने देखा झूल रही थी रस्सी जिसकी लय में था एक रस्सी के दोलन संग उसने अपनी नब्ज टटोली दोनों में एक रस्ता थी ये बात उजागर होली उसने पाया हर दोलन में समय बराबर लगता जहन में उसके कुछ करने का कीड़ा क्यों न जगता दोलन को आधार बनाकर उसने की एक रचना समय का भी इस नई खोज से मुश्किल हो गया बचना उसकी, उसकी दोलन वाली, वाली रचना पेंडुलम घड़ी कहलाई आज भी घर की शान बने ये, बने ये हर जन करे बड़ाई चर्च बेंच की बेंच पर, पर बैठा था इटली की एक शाम पेंडुलम घड़ी का जनक बना जो गैलीलियो था नाम अभी आप सुन रहे थे सुधा अनुपम की विज्ञान कविता पेंडुलम घड़ी